रेत में छिपा जातक था। एक दूरदराज देश में कथावाचक ने कहा एक व्यापारी रहता था जो सामान खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग नगरों की यात्राएं करता था उसके पास 500 सौ बैलगाड़ियां थी जिन पर वह अपना सामान और अपने बैलों और चालकों के लिए पानी और लकड़ियां लाद लेता था एक मार्गदर्शक सबसे आगे आगे चलता था और व्यापारी का बेटा जो दुनिया देखने में बहुत उत्सुक था मार्गदर्शक के साथ उसकी गाड़ी में यात्रा करता व्यापारी स्वयं सबसे अंतिम गाड़ी में आता था पूर्व से पश्चिम की ओर यात्राएं करते हुए व्यापारी को एक विशाल रेगिस्तान पार करना पड़ता था वहां की रेत इतनी महीन थी कि वह लड़के के साथ हाथ की मुट्ठी से मुठ्ठी से फिसल जाती थी और इतनी गहरी थी कि बैलों के खुर हर कदम पर रेत के भीतर धंस जाते थे रेत के उस सागर के में सारे पथ मार्ग मिट जाते थे और कोई रास्ता दिखाई न देता था उस रेगिस्तान को पार करना बहुत कठिन होता था हर दिन सूर्य उदय के बाद रेत गर्म होने लगती थी और देखते ही देखते चूल्हे सामान तपने लगती थी कोई मनुष्य या पशु उस तपती रेत पर चल न सकता था इसलिए व्यापारी का काफिला रात में ही यात्रा करता था ध्रुव तारे और पश्चिम दिशा के कुछ तारों को देखकर मार्गदर्शक काफिले का मार्गदर्शन करता था एक दिन व्यापारी के लड़के ने मार्गदर्शक से कहा आप तारों को देखकर रास्ता कैसे ढूंढते हैं यह कला में सीखना चाहता हूं मुझे सिखाए लेकिन मार्गदर्शक ने कहा चुप रहो शियार के बच्चे मुझे तंग न करो कम से कम ध्रुव तारा तो मुझे दिखा दो लड़के ने कहा मार्गदर् ने चाक से संकेत किया रहा ध्रुव तारा जब हम पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो ध्रुव तारा हमारे दाहिनी तरफ होना चाहिए कुछ और तारे भी हैं जिन्हें मैं देखता रहता हूं यह कठिन है अब जाओ और अपने पिता के पास बैठो मैं तुम्हारी भगभग से तंग आ चुका हूं उसने लड़के को अपनी गाड़ी से बाहर धकेल दिया रात दर रात सारी रात लड़के ने अपने पिता के साथ काफिले की अंतिम गाड़ी में यात्रा की हर दिन भोर के समय जब मार्गदर्शक संकेत देता सारे गाड़ी चालक अपनी अपनी गाड़िया एक गोल चक्कर में रोक देते और बैलों को खोल देते। उन आग जलाकर वो अपने लिए चावल पकाते फिर वह तंबू लगाते और दिन की गर्मी से बचने के लिए अधिकतर चालक तंबुओं में सो जाते लेकिन एक दिन लड़के ने देखा कि मार्गदर्शक जागा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ पासा खेल रहा था शाम का भोजन करने के बाद जब रेत ठंडी हो गई और यात्रा शुरू करने का समय हुआ मार्गदर्शक बैठा बैठा जम्मा ही ले रहा था जबकि सारे चालक आगे आग बुझाकर और पानी की मस्कों से खूब सारा पानी पीकर और अपने तंबू खोलकर यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो रहे थे मार्गदर्शक से कहें कि मुझे अपने साथ बैठने दे लड़के ने पिता से विनती की मार्गदर्शक ने मना कर दिया बार बार बढ़ाया लड़का मुझे तंग करता है और मैं काम नहीं कर पाता अगले दिन मार्गदर्शक मार्गदर्शक बैठा बैठा भुनभुनाता रहा और बिल्कुल भी सोया शाम के भोजन के बाद उसने चालकों से कहा कल हम इस सुनसान रेगिस्तान को पार कर लेंगे और एक नगर पहुंच जाएंगे अब हम अपना बोझ कम कर सकते हैं और तेज गति से चल सकते हैं पानी गिरा दो और लकड़ी फेंक दो हमें इन चीजों की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी मार्गदर्शक थका हुआ था रात के समय यात्रा करते हुए उसे नींद आ गई जब वो सो रहा था तब बैलों को दिशा बताने के लिए कोई न था धीरे धीरे उल्टा घूमकर बैल जिधर से वह आए थे उसी पूर्व दिशा की ओर चलने लगे सारी रात वो उसी दिशा में चलते रहे सुबह होने के समय काफिले के अंतिम गाड़ी में व्यापारी का लड़का भी शो गया भोर के समय जब उसने मार्गदर्शक को रुको रुको चिल्लाकर कहते हुए सुना तो वह नींद से उठ गया मार्गदर्शक की पुकार सुनकर एक चालक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को पुकारा और इस तरह अंतिम चालक ने रुको रुको की पुकार सुनी लड़के ने आकाश की ओर देखा आकाश में तारे गायब हो रहे थे लेकिन ध्रुव तारा अभी भी चमक रहा था और उसके दाहिनी तरफ न था वह तारा उसके बाई और था हम गलत दिशा में जा रहे हैं मार्गदर्शक चिल्लाया गाड़ियों को वापस मोड़ो गाड़ियों को वापस मोड़ो जैसे ही चालकों ने बैलगाड़िया घुमाकर एक सीधी कतार बनाई लड़के ने अपने आसपास देखा और उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया यह एक बड़े वृत्त की परछाई थी इस एक वृत्त जो लकड़ियों और लट्ठों का बना था और जो रेत में ढका हुआ था उसे इसका अर्थ पता था यह वही जगह है जहां पिछली रात हमने अपना कैंप लगाया था लड़के ने पिता से कहा मार्गदर्शक दौड़ा आया वे झुक रेत पर बैठ गया और लज्जा में अपनी छाती पीटने लगा मेरी ही गलती है मेरी ही गलती है हमारी लकड़ी और पानी रेत में समा गए हैं हाय पानी के बिना हम मर जाएंगे सब समाप्त हो गया चालकों ने बैल खोल दिए और तंबू लगाने लगे लेकिन उनके दिलों में आशा की कोई किरण न थी पानी के बिना बैल आगे न जा सकते थे पानी के बिना हम सब मर जाएंगे व्यापारी ने अपने बेटे से कहा लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे लौटने तक यहाँ प्रतीक्षा करो पिताजी मुझे अपने साथ आने दें लड़के ने कहा शायद मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊ बहुत सवेरे जब हवा अभी ठंडी ही थी वो दोनों पैदल चल पड़े यहाँ वहां रेत की ढलानों में पानी की तलाश करने लगे आखिरकार दूर एक घाटी में लड़के ने थोड़ी रेगिस्त, रेगिस्तानी घास देखी पिताजी उस घास के नीचे पानी होना चाहिए क्या ऐसा नहीं है उसने पूछा अन्यथा यह घास जीवित न रहती सत्य है मेरे बेटे व्यापारी ने कहा बैलगाड़ियों के पास लौट जाओ और वहां जितने भी ताकतवर लोग हैं उन्हें यहाँ आने के लिए कहो उन्हें कहो कि अपने साथ खुदाले लेते आए आग बोलता हुआ सूर्य आकाश में ऊपर होता जा रहा था लेकिन काफिले तक सारे रास्ते लड़का दौड़ता हुआ गया और उसके होंठ सूख गए थे उसने पिता का संदेश दिया और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर पिता के पास आया आदमी घास के नीचे जमीन में खुदाई करने लगे व्यापारी और लड़का उन्हें देख रहे थे नीचे सख्त रेत थी पर पानी नहीं था गहरे गड्ढे में आदमी अपना पसीना बहा रहे थे प्यास से उनके मुंह सूख गए थे फिर खुदा लेकिन चट्टान से जाकर टकराई इस परिश्रम का यही पुरस्कार मिला आदमी चिल्लाए सारी मेहनत बेकार गई अब हम यही मर जाएंगे निराशा में उन्होंने अपनी गुदाले फेंक दी और काफिलो की ओर लौट गए लेकिन लड़का उस गड्ढे के अंदर उतर गया और झुककर उसने सुनने का प्रयास किया इस चट्टान के नीचे पानी बह रहा है उसने पुकार कर पिता से कहा मैं अथौड़ा लेकर आता हूँ लड़का एक बार फिर काफिले के पास लौट आया उसने एक भारी हथौड़ा ढूंढा उससे लेकर वो पिता की ओर दौड़ पड़ा सूर्य की चमकती रोशनी में उसे कुछ दिखाई न पड़ रहा था तब रेत पर उसके पाव जल रहे थे जब वो गड्ढे के पास पहुंचा तो पिता ने सिर हिलाते हुए कहा मैं अथौड़ा चला नहीं सकता अब मुझ में इतनी टूटी नहीं अब चट्टान गिरती हुई रेत से लगभग पूरी तरह ढक चुकी थी लड़के ने दोबारा हथौड़ा मारा अचानक चट्टान के दो टुकड़े होकर पानी का झरना उछल कर बाहर बहने लगा उस गड्ढे में पानी इतनी तेजी से भरने लगा कि लड़के को बाहर आते ही वह पानी से भर गया उस कुएं से बैलों ने पानी पिया सब आदमियों ने पानी पिया और उस झंडे निर्मल पानी में स्नान किया उन्होंने गाड़ियों के अतिरिक्त पहिये वगैरह काटकर लकड़ी इकट्ठी की और उसे जलाकर चावल पकाने लगे लड़के ने कुएं के निकट एक झंडा लगा दिया ताकि अन्य प्यासे यात्री उसे ढूंढ पाए मार्गदर्शक ने उससे कहा आओ मेरे साथ बैठो आज रात तारों को देखकर दिशा जानने की कला में तुम्हें सिखाऊंगा और सूर्यास्त के बाद लड़का सबसे आगे वाली बैलगाड़ी में बैठ गया और वह सब यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चल दिए वहां पहुंचकर व्यापारी और उसके लड़के ने अपनी कहानी सुनाई और जब उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और घर लौट उन्होंने वह कहानी फिर से सुनाई और इस तरह एक निर्जन जगह में चट्टान तोड़कर एक मीठे पानी का कुआ खोजने वाले के रूप में उस लड़की की ख्याति उस रेगिस्तानी देश में फैल गई समाप्त